भारतीय व्याख्यान वेदना का उद्देश्य हमने मानो बहुत ही पुराने जमाने से सारे संसार को एक समस्या पूर्ति के लिए ललकारा है पाश्चात्य देश वाले वहां इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक कितना वैभव संग्रह कर सकता है और यहां हम लोग इस बात की चेष्टा करते हैं कि कम से कम कितने से हमारा काम चल सकता है यह द्वंद्व युद्ध और यह पार्थक्य अभी सदियों तक जारी रहेगा परंतु यदि इतिहास में कुछ भी सत्यता है और वर्तमान लक्षणों से भविष्य का कुछ आभास दिखाई देता है तो अंत में उन्हीं की विजय होगी जो बहुत ही कम द्रव्यों पर निर्भर रहते हुए जीवन व्यतीत करने और अच्छी तरह से आत्म का अभ्यास करने की चेष्टा करते हैं और जो भोग विलास तथा ऐश्वर्य के उपासक हैं वे वर्तमान में कितने ही बलशाली क्यों न हो अंत में अवश्य ही विनष्ट होंगे तथा संसार से विलुप्त हो जाएंगे मनुष्य मात्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है नहीं प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब संसार के प्रति एक प्रकार की वित्रष्णा आ जाती है जो अत्यंत प्रबल तथा पीड़ाजनक प्रतीत होती है ऐसा जान पड़ता है कि पाश्चात्य देशों में यह हजार विरक्ति का भाव फैलना आरम्भ हो गया है वहाँ भी विचारशील विवेकशील महान व्यक्ति हैं जो धन और बाहुबल की इस घुड़ दौड़ को बिल्कुल मिथ्या समझने लगे हैं बहुतेरे प्राय वहाँ के अधिकतर शिक्षित स्त्री पुरुष अब इस होड़ से इस प्रतिद्वंदिता से उग गए हैं वे अपने इस व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता की पार्श्विक से तंग आ गए हैं और इससे अच्छी परिस्थिति से पहुँचना चाहते हैं वहाँ ऐसे मनुष्यों की भी एक श्रेणी है जो अब भी राजनीतिक और सामाजिक उन्नति को पाश्चात्य देशों की सारी बुराइयों के लिए रामबाण समझकर उससे सटे रहना चाहते हैं परंतु वहाँ जो महान विचारशील व्यक्ति हैं उनकी धारणा बदल रही है उनका आदर्श परिवर्तित हो रहा है वे अच्छी तरह समझ गए हैं कि चाहे जैसी भी राजनीतिक या सामाजिक उन्नति क्यों न हो जाए उससे मनुष्य जीवन की बुराइयाँ दूर नहीं हो सकती उन्नत तरजीवन के लिए आमूल हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है केवल इसी से मानव जीवन का सुधार संभव है चाहे जैसी बड़ी से बड़ी शक्ति का प्रयोग किया जाए और चाहे कड़े से कड़े कायदे कानून का आविष्कार ही क्यों न किया जाए पर इससे किसी जाति की दशा बदली नहीं जा सकती समाज या जाति की असदवृत्तियों को सदवृत्तियों की ओर फेरने की शक्ति तो केवल आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति में ही है इस प्रकार पश्चिम की जातियाँ इसी नए विचार के लिए इसी नवीन दर्शन के लिए उत्कंठित और व्यग्रसी हो रही हैं उनका ईसाई धर्म यद्यपि कई अंशों में बहुत अच्छा है पर वहाँ वालों के सम्यक रूप से उसे समझा समझा नहीं है और अब तक जितना समझा है वह उन्हें पर्याप्त नहीं दिखाई देता वहाँ के विचारशील मनुष्यों को हमारे यहाँ के प्राचीन दर्शनों में विशेषतः वेदांत में वह नई विचार प्रणाली मिली है जिसकी वे खोज में रहे हैं और वह आध्यात्मिक खाद्य मिला है जिसकी भूख से वे व्याकुल से हो रहे हैं और ऐसा होने में कुछ अनोखापन या आश्चर्य नहीं है संसार में जितने भी धर्म हैं उनमें से प्रत्येक की श्रेष्ठता स्थापित करने के अनोखे अनोखे दावे सुनने का मुझे अभ्यास हो गया है तुमने भी शायद हाल में मेरे एक बड़े मित्र डॉक्टर बैरो द्वारा पेश किए गए दावे के विषय में सुना होगा कि ईसाई धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसे सार्वजनिक कह सकते हैं मैं अब इस प्रश्न की मीमांसा करूंगा और तुम्हारे सम्मुख उन तर्कों को प्रस्तुत करूंगा जिनके कारण मैं वेदांत सिर्फ वेदांत को ही सार्वजनिक मानता हूँ वेदांत के सिवा कोई अन्य धर्म सार्वजनिक नहीं कहला सकता हमारे वेदांत धर्म के सिवा दुनिया के रंगमंच पर जितने भी अन्यान्य धर्म हैं वे उनके संस्थापकों के जीवन के साथ संपूर्णतः संश्लिष्ट और संबद्ध हैं। उनके सिद्धांत उनकी शिक्षाएं, उनके मत और उनका आचार शास्त्र जो कुछ है सब किसी न किसी व्यक्ति विशेष या धर्म संस्थापक के जीवन के आधार पर ही खड़े हैं और उसी से वे अपने आदेश प्रमाण और शक्ति ग्रहण करते हैं और आश्चर्य तो यह है कि उसी अधिष्ठाता विशेष के जीवन की ऐतिहासिकता पर ही उन धर्मों की सारी नींव प्रतिष्ठित है यदि किसी तरह उसके जीवन की ऐतिहासिकता पर आघात लगे और उसकी नींव हिल जाए या ध्वस्त हो जाए तो उस पर खड़ा धर्म का संपूर्ण भवन भरभरा कर गिर पड़ता है और सदा के लिए अपना अस्तित्व खो देता है और वर्तमान युग में प्रायः ऐसा ही देखने में आता है कि बहुत सभी धर्म संस्थापकों और अधिष्ठाताओं के जीवनी के आधे भाग पर तो विश्वास किया ही नहीं जाता बाकी बचे आधे हिस्से पर भी अस... संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है हमारे धर्म की के संसार में अन्य जितने बड़े धर्म हैं सभी ऐसे ही ऐतिहासिक जीवनियों के आधार पर खड़े हैं परंतु हमारा धर्म कुछ तत्वों की नींव पर खड़ा है पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति स्त्री हो अथवा पुरुष वेदों के निर्माण करने का दम नहीं भर सकता अनंतकाल स्थाई सिद्धांतों द्वारा इनका निर्माण हुआ है ऋषियों ने इन सिद्धांतों का पता लगाया है और कहीं कहीं प्रसंग अनुसार उन ऋषियों के नाम मात्र आए हैं हम यह भी नहीं जानते कि वे ऋषि कौन थे और क्या थे कितने ही ऋषियों के पिता का नाम तक नहीं मालूम होता और इसका तो कहीं जिक्र भी नहीं आया है कि कौन ऋषि कब और कहाँ पैदा हुए हैं पर इन ऋषियों को अपने नाम धाम की परवाह क्या थी वे सनातन तत्वों के प्रचारक थे उन्होंने अपने जीवन को ठीक वैसे ही साँचे में ढाल रखा था जैसे मत या सिद्धांत का भी प्रचार किया करते थे फिर जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों हैं, ठीक उसी प्रकार धर्म भी पूर्णतः निर्गुण है अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा धर्म निर्भर नहीं करता तो भी इसमें असंख्य अवतार और महापुरुष स्थान पा सकते हैं हमारे धर्म में जितने अवतार महापुरुष और ऋषि हैं उतने और किसी धर्म में हैं इतना ही नहीं हमारा धर्म यहाँ तक कहता है कि वर्तमान समय तथा भविष्य में और भी बहुतरे महापुरुष और अवतार आदि आविर्भूत होंगे श्रीमदभागवत में कहा है अवताराह य या संख्य याह अतएव हमारे धर्म में नए नए धर्म प्रवर्तकों के आने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं इसलिए भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में यदि कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों एक या अधिक अवतारी महापुरुषों अथवा हमारे एक या अधिक पैगम्बरों की ऐतिहासिकता अप्रमाणित हो जाए तो भी हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आघात नहीं लग सकता वह पहले की ही तरह अटल और दृढ़ रहेगा क्योंकि यह धर्म किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अधिष्ठित न होकर केवल चिरंतम तत्वों के ऊपर ही अधिष्ठित है संसार भर के लोगों से किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता बलपूर्वक स्वीकार कराने की चेष्टा व्यथा है यहाँ तक कि सनातन और सार्वभौम सत्व समूह के विषय में भी बहुसंख्यक मनुष्यों को एक मतावलंबी बनाना भी बड़ा कठिन काम है अगर कभी संसार के अधिकांश मनुष्यों को धर्म के विषय में एक मतावलंबी बनाना संभव है तो वह किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता स्वीकार कराने से नहीं हो सकता वर्णन सनातन सत्य सिद्धांतों के ऊपर विश्वास कराने से ही हो सकता है फिर भी हमारा धर्म विशेष व्यक्तियों की प्रामाणिकता या प्रभाव को पूर्णतया स्वीकार कर लेता है जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, हमारे देश में इष्टनिष्ठा रूपी जो अपूर्व सिद्धांत प्रचलित है उसके अनुसार इन महान धार्मिक व्यक्तियों में से किसी को भी अपना इष्ट देवता मानने की पूरी स्वाधीनता दी जाती है तुम चाहे जिस अवतार या आचार्य को अपने जीवन का आधार समझा विशेष रूप से उपासना करना चाहो कर सकते हो यहाँ तक कि तुमको यह सोचने की भी स्वाधीनता है कि जिसको तुमने स्वीकार किया है वह सब पैगंबरों में महान है और सब अवतारों में श्रेष्ठ है इसमें कोई आपत्ति नहीं है परंतु सनातन तत्व समूह पर ही तुम्हारे धर्म साधन की नींव होनी चाहिए यह अद्भुत तथ्य यह है कि जहाँ तक वे वैदिक सनातन सत्य सिद्धांतों के ज्वलंत उदाहरण हैं वहीं तक हमारे अवतार मान्य हैं भगवान श्री कृष्ण का महात्मा यही है कि वे भारत में इसी तत्ववादि सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और वेदांत के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याता हुए हैं संसार भर के लोगों को वेदांत के विषय में ध्यान देने का दूसरा कारण यह है कि संसार के समस्त धर्म ग्रंथों में एकमात्र वेदांत ही ऐसा एक धर्म ग्रंथ है जिसके शिक्षाओं के साथ बाह्य प्रकृति के वैज्ञानिक अनुसंधान से प्राप्त परिणामों का संपूर्ण सामंजस्य है अत्यंत प्राचीन समय में समान आकार प्रकार समान वंश और सदृश भावों से पूर्ण दो विभिन्न मेधाएँ भिन्न भिन्न मार्गों से संसार के तत्वों का अनुसंधान करने को प्रवृत्त हुई एक प्राचीन हिंदू मेधा है और दूसरी प्राचीन यूनानी मेधा यूनानी जाति के लोग बाह्य जगत का विश्लेषण करते हुए उसी अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए थे जिस ओर हिंदू भी अंतर जगत का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़े इन दोनों जातियों के इस विश्लेषण क्रिया के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं की आलोचना करने पर मालूम होता है कि दोनों ने उस सुदूर चरम लक्ष्य पर पहुँच एक ही प्रकार की प्रतिध्वनि की है इससे यह स्पष्ट इस प्रतीत होता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांत समूह को केवल वेदांत ही जो हिंदू कहे जाते हैं अपने धर्म के साथ सामंजस्यपूर्वक ग्रहण कर सकते हैं इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान भौतिकवाद अपने सिद्धांतों को छोड़े बिना यदि केवल वेदांत के सिद्धांत को ग्रहण कर ले तो वह आप ही आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है हमें और उन सब को जो जानने की चेष्टा करते हैं यह स्पष्ट तो दिखाई देता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचा है जिन तक वेदांत युगों पहले पहुंच चुका था अंतर केवल इतना ही है कि आधुनिक विज्ञान में ये सिद्धांत जड़ शक्ति की भाषा में लिखे गए हैं वर्तमान पाश्चात्य जातियों के लिए वेदांत की चर्चा करने का और एक कारण है वेदांत की युक्ति सिद्धता अर्थात आश्चर्यजनक युक्तिवाद पाश्चात्य देशों के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मुझसे स्वयं वेदांत के सिद्धांतों की युक्ति पूर्णता को मुक्त कंठ से प्रशंसा की है इनमें से एक वैज्ञानिक महाशय के साथ मेरा विशेष परिचय है वे अपनी वैज्ञानिक गवेषणाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें स्थिरता के साथ खाने पीने या कहीं घूमने फिरने की भी फुर्सत नहीं रहती परंतु जब कभी मैं वेदांत संबंधी विषयों पर व्याख्यान देता तब वे घंटों मुग्ध रहकर सुना करते थे क्योंकि उनके कथनानुसार वेदांत की सब बातें अत्यंत विज्ञान सम्मत है वर्तमान वैज्ञानिक युग की आकांक्षाओं को वे बड़ी सुंदरता के साथ पूर्ण करती है और आधुनिक विज्ञान बड़े बड़े अनुसंधानों के बाद जिन सिद्धांतों पर पहुँचता है उनसे इनका बहुत सामंजस्य है विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समालोचना करने पर हमें उसमें से जो दो वैज्ञानिक सिद्धांत प्राप्त होते हैं मैं उनकी ओर तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ पहला धर्म की सार्वभौम भावना और दूसरा संसार की वस्तुओं की अभिन्नता पर आधारित है बेबीलोनियों और यहूदियों के धार्मिक इतिहास में हमें एक बड़ी दिलचस्प विशेषता दिखाई देती है बेबुलोनियों और यहूदियों में बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं के पृथक पृथक देवता थे उन सारे अलग अलग देवताओं का एक साधारण नाम भी था बैबुलियों में इन देवताओं का साधारण नाम था उन बाल उनमें बाल मेरोडक सबसे प्रधान देवता माने जाते थे समय समय पर एक उपजाति वाले उसी जाति के अन्यन्या उपजाति वालों को जीतकर अपने में मिला लेते थे जो उपजाति वाले जितने समय तक औरों पर अधिकार किए रहते थे उनके देवता भी उतने समय तक औरों के देवताओं से श्रेष्ठ माने जाते थे वहां की सेमाइट जाति के लोग तथा कथित एकेश्वरवाद के जिस सिद्धांत के कारण अपना गौरव समझते हैं वह इसी प्रकार बना है यहूदियों के सारे देवताओं का साधारण नाम मोलोक था इससे इनमें से, इन से इसराइल जाति वालों के देवता का नाम था मोलोक या्वे या मोलोक याव इसी इसराइल उपजाति ने अपने समकक्षी कई अन्य उपजातियों को जीतकर अपने देवता मोलोक याहवे को औरों के देवताओं से श्रेष्ठ से होने की घोषणा की इस प्रकार के धर्म युद्धों में कितनी खून खराबी अत्याचार तथा बर्बरता हुई है यह आज शायद तुम लोगों में बहुतों को मालूम होगी कुछ काल बाद बेबुलोनियों ने यहूदियों के इस मोलोक याहवे की प्रधानता का लोप करने की चेष्टा की थी पर इस चेष्टा में वे कृतकार्य नहीं हुए